हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे बहुत आनंद के साथ हम इसकोन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ के तरफ से सब मान्य दर्शकगण को स्वागत देता हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे इस भगवत गीता सबसे महान आध्यात्मिक शास्त्र है इसलिए अनाधि काल से बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडित गण श्री भगवत गीता सुनते रहते हैं कहते रहते हैं और उसका विषय पर ध्यान करते हैं विचार करते हैं और उनका उपदेश के अनुसार उनके जीवन व्यतीत करते हैं ऐसा होता है क्यों जैसे श्री गीता महात्म शास्त्र में कहा गया है गीता शास्त्र या पठत भू भूमान विष्णु पदम अवाप्नोति नव थी भाषो अर्थात इस पुण्य गीता शास्त्र पाठ करने से वो फल क्या मिलते हैं लोग इस भौतिक संसा पुनरापी पुनरापी जननम पुनरापि मारनम पुनरापि जननी जठर एयनम इस संसा चक्र से मुक्त होते हैं और विष्णु लोग भगवान विष्णु के लोग जाते हैं भाई अशोक आदि जिसमें भाय शोक और सभी प्रकार के भौतिक क्लेश बिल्कुल नहीं है प्राणायाम फिर गीता, गीता महात्म्य और भी कहते हैं कि इस भगवत गीता का पाठ करने से जो सदैव इस गीता का आध्याय में व्यक्त रहत रहते हैं वो व्यक्ति के पूर्व जन्म का फल से कुछ भी नहीं होगा हम सभी प्रकार का पाप से मुक्त होते हैं है गीता का अध्ययन करने से गीता महात्म्य का तीसरा श्लोक में बल निर्मोचन संघ जल दिने दिने दिने ृत स्नान संसार मलनाशन प्रत्येक दिवस पर सब लोग स्नान करते हैं और इस प्रकार सब प्रकार का मल से मुक्त होते साफ जाते हैं और यदि हम गीता का जल में स्नान करते हैं हम पूरा संसार का मल से मुक्त होते वो संसार का मल क्या है काम क्रोध लोभ आदि क्लेशों के मूल कारण तो भगवत गीता का का अध्ययन करने से से आत्म शुद्धि होती है और सभी प्रकार का पाप से हम मुक्त होते हैं गीता कामान्याय शास्त्र विस्तराए यह स्वयं पद्म मुख महत्व निश्चृत इस भगवत गीता की महत्व इतना सब होते हैं क्यों क्योंकि इस गीता भगवान श्री कृष्ण का श्रीमुख वाणी है और इसलिए इस वाणी शुद्ध अति शुद्ध है भगवान जब भगवत गीता कहते हैं तो इसमें और सभी शास्त्रों का उपदेश संकलन करके सब चरम आध्यात्मिक उपदेश कहते हैं इसलिए बहुत बहुत अन्य प्रयोजन नहीं है यदि हम भगवदगीता का अध्ययन करते हैं हम असंख्य वेद पुराण इतिहास शास्त्र का अध्ययन करने का फल मिलते हैं सात सौ श्लोक में ये भगवान का विशेष प्रधान है वे परम पंडित है भगवान श्री कृष्ण के श्वास के साथ सब वेद शास्त्र की उत्पत्ति होती है वेद शास्त्र अपौरुष है मतलब वेद शास्त्र कोई पुरुष से रचित नहीं है वेद का मतलब विद्या और विद्या सदैव विराजमान है भगवान सदैव विराजमान है और विद्या उनके बारे में वो भी सदैव विराजमान है जैसे सूर्य और सूर्य की रश्मे तो दोनों एक साथ रहते हैं परंतु इस वेद ज्ञान इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं भगवान महाविष्णु रूप में भगवान का स्वास्थ्य के साथ तो वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी में इस भारत देश में विशेषकर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता बताएं और वो पूर्व ज्ञान जो वेद शास्त्र में विस्तार रूप में कथित है भगवान श्री कृष्ण केवल सात सौ श्लोक में संक्षेप रूप में परंतु पूर्ण रूप में हमको प्रदान करते हैं इसलिए अलग विस्तार शास्त्र अध्ययन करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है यदि हम पूरा ज्ञान से पूरा ध्यान से पूरा विश्वास से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु भक्ता विनिश्रितम गीता गंगो इस पुनर्जन्म गीता महाभारत के अंतर्गत है श्रीला वेदव्यास समस्त वेद शास्त्र पुराण शास्त्र का संपादन करने के पश्चात और सूत्र की रचना के पश्चात महाभारत विशाल इतिहास शास्त्र रचना की उसमें महाभारत में इस भगवत गीता की अभिव्यक्ति है तो महाभारत एक विशाल विफुल ज्ञान शास्त्र है जिसमें पूरी पृथ्वी और पूरा जगत का इतिहास संकलित है और वो महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण है इस भगवत गीता तो सबसे महत्वपूर्ण है एक ही कारण से क्योंकि ये भगवान कृष्ण की स्वयं वाणी है श्री कृष्ण कहते हैं गीता में यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लान भावी भारत अधर्मस्य अधर्म से तद्नम सृजा भगवान श्री, श्री कृष्ण के प्रसिद्ध श्लोक है कि जब जब धर्म ग्लानि होते मतलब धर्म का ह्रास होते हैं तब तब हर युग में मैं आता हूं धर्म का पुनर्संस्थापन करने के लिए तो भगवान धर्म स्थापन करते हैं कैसे हरित्राणाया साधुनम विनाशयथ दुष्कृतम धर्म संस्थापना संभवामी युगे युग साधु जन का और दुष्ट अण का संहार करने से भगवान श्री कृष्ण धर्म करते हैं तो साधु जन कौन है जो भगवान में विश्वास रखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों अधिकारी है भगवत गीता का अमृत भिन्न खेली है तो धर्म स्थापित होते हैं भगवान की लीला में और विशेषकर इस भगवत गीता प्रदान करने से तो जो भगवदगीता गीता गंगो गंग फीतवा वो गीता इस श्लोक में एक उपमा है कि गीता गंगा जैसे हैं। तो गंगा विश्व विख्यात पवित्र नदी है और उस जल में स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं उस जल फिन्ने से लोग पवित्र हो जाते हैं तो बार बार गंगा में स्नान करने से लोग की चेतना पवित्र होती है इस भगवत गीता का ज्ञान जो गंगा का अमृत जैसे है एक बार फिन्ने से तो हम पुनर्जन्म ना हम, पुनर्जन्म नहीं होगा अर्थात हम संसार से मुक्ति मिलती है और भी कहा गया है सर्व उपनिषदा वो दोगा गोपाल वत्स सुधीर भुगत दुग्धम की उपनिषद शास्त्र क्या है वो वेद के अंतर्गत अध्यात्मिक ज्ञान का खंड है वेद का तो वो आध्यात्मिक ज्ञान जो सब उपनिषद शास्त्र में है सब संकलित है इस भागवत गीता में और सब उपनिषद का अर्थ जो उपनिषद शास्त्र में सूक्ष्म रूप में है स्पष्ट रूप में है इस भागवत गीता में तो इसलिए इस श्लोक में एक उदाहरण है इस गीता एक गाय जैसे है जो गावो, सभी उपनिषदों का ज्ञान दो और दो, दोग अर्थात ग्वाल कौन है गोपाल नंदना श्री कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण के बहुत बहुत नाम है क्योंकि उनके अनेक अनेक असंख्य दिव्य गुणों है मुरारी मधुसूदन मुरलीवदन गोपीनाथ राजकुमार नारायण इत्यादि और भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है गोपाल इस श्लोक में गोपाल नंदना भक्त है उनके पिताजी है नंद महाराज और नंद बाबा और कृष्ण गोपाल नंदना है तो नंद बाबा के प्रिय पुत्र है श्री कृष्ण और श्री कृष्णा ग्वाला है और वो गाय जो भागवत गीता है वो गाय से दूध निकालते निकालते हैं कृष्णा और पार्थो है कृष्ण कौन है पार्थ अर्थात अर्जुन सुधीर भोगता और अर्जुन के अलावा कौन कौन वो दूध फिरते है भगवदगीता का दूध सुधीर व्यक्तियों जिनके मन स्थिर धीर शांत सात्विक है तो ऐसा व्यक्ति अधिकारी है गीता का अमृत भिन्न के लिए गीता अमृतम महात, और वो दूध क्या है गीता की वाणी इसलिए गीता महात्मा का सप्तम अंतिम श्लोक है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी की पुत्र एव एक मंत्र स्थस्य नाम यानी काम आप्यम थे सेवा एक पूरी पृथ्वी के लोग पूरे जगत के लोग के लिए एक शास्त्र होना चाहिए और भी शास्त्र हो सकते हैं लेकिन मूल तत्व ज्ञान है इस गीता में इसलिए सब लोग के लिए भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए सुनना चाहिए इस भगवत गीता तो किसी जाति के लिए नहीं है वो हिंदू शास्त्र नहीं है गीता में फैद शास्त्र वो हिंदू शब्द हम नहीं मिलते इस गीता तो सब व्यक्ति के लिए है क्योंकि ये आत्म ज्ञान है और सब प्राणी केवल मनुष्य नहीं है सब प्राणी आत्मा है इसलिए सबके लिए भगवत गीता का ज्ञान सुनना विचार करना और हृदयंगम करना साक्षात्कार करना सब का कर्तव्य है और एको देवो देव की पुत्र एवं और सबके लिए एक देव होना चाहिए दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग माता जी की पूजा करते हैं कुछ लोग शिव शंकर की पूजा करते हैं और आधुनिक जमाने में बहुत नया तथा कथित नकल कहते हुए भगवान होते हैं परंतु वास्तव भगवान पूर्व काल में आज काल भी और भविष्य काल में भी भगवान एक है वो कौन है श्री कृष्ण इसलिए यही भगवगी और समग्र शास्त्रों का सिद्धांत है इसलिए सब के लिए श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए एको मंत्र स्थस्य नाम आने आने और सबके लिए एक मंत्र होना चाहिए अनेक मंत्र का प्रयोजन नहीं है एक मंत्र भगवान का नाम कृष्ण का नाम हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी और श्री कृष्ण के सब नाम महामंत्र में है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे यही महामंत्र है और सेवा पूर्ण समाज के लिए एक घर्म होना चाहिए वो देव कृष्ण देव गीता के वक्ता की सेवा करना चाहिए तो गीता की महात्मा इतना सा क्यों क्योंकि भगवत गीता है भागवत गीता का मतलब भगवान से वाणी जो मनुष्य जाति का उद्धार के लिए प्रदत्ता है भगवत गीता कृष्ण वक्ता है श्री कृष्ण श्री कृष्ण कौन है भगवान स्थापित है भगवत गीता में और भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं और सब महान ऋषि मुनि पंडित स्वीकार करते हैं कि अहम एव वेदेअम वेद का मतलब विद्या तो वो विद्या का लक्ष्य का मूल विषय क्या है वेद्य है कृष्ण वेदे रायण पुराणे भारते तथा आदव अंत मध्य च हरि सर्वत्र गीये समस्त वेद शास्त्र में पुराण शास्त्र में इतिहास में उपनिषद, उस सभी शास्त्र क्या कहते हैं हरि भगवान हरि कृष्ण का गुणगान करते हैं तो श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है गीता से ही समझना चाहिए और केवल गीता से नहीं है तो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण पंच हजार वर्षों के पहले इस भारत देश में अभिभूत हुए और आज तक असंख्य लोग श्री कृष्ण को मानते और भागवत गीता को मानते तो और उसके अलावा यंग ब्रह्मा ब्रह्मेंद्रा रुद्र मरुथ स्तुनबं दिव्या केवल इस पृथ्वी में नहीं है तो देवलोग में भी सब महान महान देवताओं भी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं तो इसलिए समझना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है आज कल यदि अकबर देखेंगे हम प्राइम मिनिस्टर का वचन कल जो प्राइम मिनिस्टर बोल हम पढ़ सकते तो वो समाचार जो हम आज मिलते तो 10 साल के बाद वो समाचार का कुछ दाम नहीं होगा हजार वर्षों के पश्चात तो आज का प्राइम मिनिस्टर का नाम भी विख्यात नहीं होगा मानव समाज में परंतु उस समय भी और क्र वर्षों के बाद भी श्री कृष्ण का नाम सुप्रसिद्ध होगा क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इस तथ्य समझना भगवत गीता का मूल विषय है कि भगवान है ईश्वर है नियंत्र है हम स्वधीन नहीं है हमारे सृष्टा है नियंत्र है वो कौन है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण अर्जुन उनके आदर्श शिष्य के द्वारा समग्र मानव समाज को यथार्थ ज्ञान देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं हम कौन है किसलिए हम अनेक प्रकार के दुख का भोग करते हैं सब व्यक्ति केवल मानव नहीं है सब प्राणी कीट, क्रीमी तक, तक सब प्राणी सब कुछ जो करते हैं सदैव सब प्राणी जो करते है केवल सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं परंतु हम केवल इस भौतिक संसार में हम जितने भी प्रयास करते हैं सुख के लिए तो फिर भी हम दूब मिलते हैं इस कारण क्या है गीता में श्री कृष्ण हमको बताते हैं और कैसे हमारा वास्तव सुख साधन होगा श्री कृष्ण कहते हैं गीता में पांच मुख्य तत्व वर्णित है ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण जीव अर्थात प्राणी ईश्वर जीवा काला काला कृष्ण का निर्विशेष रूपे, जिसका प्रभाव से इस जगत में सब कुछ चलते रहते है जगत का मतलब योगी इति जगत जो सदैव चलते रहते हैं वो जगत है तो ईश्वर जीव काला प्रकृति दो, प्र, दो मुख्य प्रकार की प्रकृति है और कृष्ण की अनेक अनेक हैं, और कर्म इस भौतिक जगत में हम कर्म करते हैं उससे फल होते हैं, किस प्रकार काम करना चाहिए जिससे हमारा सुफल होगा जिससे काम करने से जिससे पुनरापी जाना नुनरापी मारा नाम नहीं हो जिससे हम वास्तव सूख में लेंगे इसका पूरा वर्णन है श्रीमद भगवत गीता में और सबके लिए आपने अपना जीवन में यही सब उपदेश ग्रहण करना चाहिए जिससे हम अर्जुन जैसे अर्जुन मोहित थे परंतु भगवत गीता उपदेश सुनने के पश्चात नष्टो मोह स्मृति लब्धा थीगत संदेहा जैसे अर्जुन हम श्री कृष्ण का वचन पालन करने से हम सब मोह से मुक्त हो सकते हैं हमारी पुनर्स्मृति हो सकती हम कौन है हमारा क्या कर्तव्य है और नष्ट मोह स्मृति लब्धा कृष्ण की कृपा से हम सब कुछ समझ सकते हैं और उस का उससे क्या होगा हम पूरा प्रस्तुत हो गंगे श्री कृष्ण का वाचन पालन करने से ये भगवदगीता का प्रधान है और कल से हम भगवदगीता का उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे